ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो वर्णकों में से द्वितीय वर्णक के सिद्धांत का विचार हो रहा है द्वितीय वर्णक में पूर्व पक्षी वृत्तिकार का कथन है उपनिषद प्रमाणक ब्रह्म तो है कि ब्रह्म का ज्ञापन स्वतंत्र रूप से न करके मोक्ष के साधन भूत उपासना के शेष के रूप में अंग के रूप में ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषेद कर रही है उपनिषदों से ब्रह्म ज्ञापन होता है उपासना शेषत्व रूपे न मोक्ष ज्ञान मात्र से नहीं उपासना से है ऐसा वृत्तिकार का मानना है इसलिए कि वे शब्द की कार्य या कार्यपरक सिद्ध वस्तु में ही शक्ति मानता है। तो उपनिषदे भी कर्मकांड के तरह कार्यपरक कर्मकांड शरीर और वाचिकों कर्म का प्रधानतया ज्ञापक हुआ अभ्युदय के साधन के रूप में और मोक्ष के साधन के रूप में मानस कर्म ब्रह्म उपासना का ज्ञापन करेगा ज्ञान कांड और वह ज्ञान कांड यानी उपनिषद मानस उपासना रूप कार्य यानि अनुष्टे साधन ही बताएगा मोक्ष रूप फल के प्रति तो मुमुक्षु को अपने अभिष्ट मोक्ष को चाहने के लिए वृत्तिकार के अनुसार उपनिषदे बता रही हैं कि ब्रह्म उपासना करें अपने अभिष्ट मोक्ष को पाने के लिए मोक्ष कामे ब्रह्म उपासितव्य ये प्रधान वाक्य उपनिषदों का रहेगा विधि परख ही उपनिषदें भी हैं ये द्वितीय वर्णक में भगवान व्यास जी कह रहे हैं समन्वय अधिकरण के सिद्धांत बताते हुए कि उपनिषदें ब्रह्म ज्ञापक हैं इतने अंश में वृत्तिकार ठीक होने पर भी ब्रह्म ज्ञापन का प्रकार जो वो स्वीकार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है उपनिषदों से ब्रह्म ज्ञापन होता है स्वतंत्र रूप से किसी मानस कर्म के भी विषय के रूप में शेष के रूप में उपनिषदों से ब्रह्म का ज्ञापन नहीं होता है कार्य अन अन्वित सिद्ध वस्तु ब्रह्म के स्वरूप का अपने अधिकारी को ज्ञान करा करके ही मोक्ष अपन, मोक्षरूप अपना जो प्रयोजन है उसका संपादन उपनिषदों से होता है उपनिषदें मुमुक्षु को उसके अभिष्ट मोक्ष की प्राप्ति करा रही है अपने प्रतिपाद्य कार्य अन्य सिद्ध वस्तु ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करा करके ज्ञान करा करके मात्र ऐसा समन्वय अधिकरण के द्वितीय अधिकरण का द्वितीय वर्णक का सिद्धांत है इस पर चर्चा चल रही है हम लोगों की इसलिए ये जो नंबर पृष्ठ पर वाक्य हैं अत जिज्ञासा प्रस्तुता इस पर टीकाकार ने यद्वा यद्वा करके दो तीन अलग अलग व्याख्यान किए हैं दो व्याख्यानों की चर्चा हम लोग इस वक्त के के टीका में कर चुके तृतीय व्याख्यान प्रकार में टीकाकार अतः इति इत्यादि में अत तद्रह्म इत्यादि वाक्य का अवतरण लिख रहे हैं अथवा इत्यादि से इस पर चर्चा होनी है तो अथवा मोक्षस्य साध्यत्वे फलिम सूत्र आह अत तो मोक्षस्य साध्यत्वे जो मोक्ष है वह नियोग यानि कार्य मनोनिवर्त उपासना जो कार्य है उसका साध्य मोक्ष नहीं है असाध्य है नियोग शब्द से यहाँ लेना मानस कर्म रूपा ब्रह्मोपासना जिसको मोक्ष का साधन मानना चाहते हैं वृत्तिकारह नियोगश शब्द का अर्थ है ब्रह्मोपासना रूप कार्य और उससे असाध्य ही मोक्ष है ये निश्चित होने पर मोक्ष नियोगा साध्यत्वे निश्चिते निश्चित सती है सल जो फलितम सूत्र आह जो सूत्र का फलितार्थ निकला तात्पर्यार्थ निकला उसे अतस्त ब्रह्म जिज्ञासा प्रस्तुता इस वाक्य से बताया जा रहा है ये टीका ने कहा हां तत्व समन्वयात इस सूत्र का फलितार्थ बता रहे हैं तात्पर्याथ बता रहे हैं तो सूत्रस्थ जो समन्वयात हेतु है उस समन्वयात हेतु का परामर्शक है अतः ये सर्वनाम अतः का अर्थ है समन्वयात् हा तो उपनिषदों का कार्य अनावित स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में ही तात्पर्य अवधारण होने से यह समन्वया अर्थ निकलेगा और उसी का परामर्शक है अतः शब्द इसलिए अतः शब्द का अर्थ निकलेगा कि समस्त उपनिषदों का कार्य अनावित तो वस्तु ब्रह्म में तात्पर्य अवधारण होने के कारण जिसकी जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से की गई वह कार्य कार्यन्वित है क्योंकि उपनिषदों से कार्य अनावित रूपेण ही उसका प्रतिपादन हो रहा है। यदि कार्यान्वित रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों को अविष्ट होता तो स्वतंत्र ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय न होता तात्पर्यावधारण न होता कहा एक आचारा तो अतस्त ब्रह्म यस्तुता जिज्ञासा प्रस्तुता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से ब्रह्म जिस ब्रह्म का विचार करने के लिए कहा जा रहा है ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों का वह ब्रह्म तथ है यानी कार्य अन्य है शास्त्रित्व अधिकरण ब्रह्म को उपनिषद रूप शास्त्र प्रमाणक बता रहा है वह कार्याणित तत्व रूपेण नहीं जो तृतीय अधिकरण का द्वितीय वर्णक है उसका सिद्धांत है ब्रह्म उपनिषद रूप शास्त्र प्रमाणक है उसी पर आक्षेप करते हुए चतुर्थ अधिकरण प्रारंभ हुआ प्रथम पक्ष वर्णक भी और द्वितीय वर्णक भी प्रथम वर्णक को तो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को मानते ही नहीं हैं उपनिषद हैं तो कर्मांग जो कर्ता तथा संप्रदान कारक है उसका प्रतिपादन करते हैं कर्म शेष है और वृत्तिकार का कहना था कि वह कर्मान्वित मानस कर्म उपासना अन्वित अनुरूपे ब्रह्म उपनिषद प्रमाणक है और यहाँ स्वतंत्र ब्रह्म में कार्यान्वित अन्वित ब्रह्म में उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण होने के कारण उपनिषद ब्रह्म का ज्ञापन स्वतंत्र रूप से करती है ब्रह्म स्वतंत्र ब्रह्म उपनिषद प्रमाणक है ये निश्चित होगा तत्व तो ब्रह्म का ब्रह्म में स्वतंत्र ब्रह्म में उपनिषद प्रमाणकत्व है स्वतंत्र ब्रह्म उपनिषद प्रमाण से प्रमाणित है क्यों तो समन्वयात् तो ये यम जिज्ञासा प्रस्तुता तद ब्रह्म ऊपर से जोड़ देना स्वतंत्र टीका है थोड़ी सी यद्र जिज्ञास ब्रह्म तत्स्वतंत्रम एवं वेदात उपदिश्य तो उपनिषदों के द्वारा स्वतंत्र कार्य अन्य रूपेण ही जिज्ञास्य ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है ज्ञापन किया जा रहा है क्यों तो कहते समन्वयात आगे हैं तद यदि इत्यादि का औतरांटिका में विपक्षे दंडम पातयति तो विपक्षे उपनिषदों को स्वतंत्र ब्रह्म के ज्ञापक न मानकर कार्यान्वित ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से होता है ऐसा वृत्तिकार के अनुसार स्वीकार करने पर यह विपक्षे शब्द का अर्थ हुआ कार्यशेषत्व रूपे न उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है ऐसा मानने पर दंडम पाते यदि दंड है दोष दोषी कोई दंड दिया जाता है ना तो दोष यही है स्वतंत्र ब्रह्म को कार्यान्वित मानना ये अपराध है और इस अपराध का दंड बताया जा रहा है दोष बताया जा रहा है जो आएगा जो होगा तद यदि कर्तव्यशेषत्वेन कर्तव्यशेष उपदश्येत तेन च कर्तव्य साध्यश्चेन्मोभ्युपगम्येत आनीत्यवह यदि तत्ने ब्रह्म कर्तव्यशेषेत जयसा कार्य। उपासना और उस उपासना के शेष के रूप में यदि हम तत् ब्रह्म को यदि उपनिषदों से उपदिश्यमान मानते हैं उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्यमान मानते हैं कार्यान्वित ब्रह्म को तो तेन च कर्तव्य न मोक्ष तेन कर्तव्य ना ब्रह्म उपासना रूप कर्तव्य से मानस कर्म से मोक्ष साध्य है ऐसा भी मानेंगे यदि जैसा वृत्तिकार कह रहे हैं तो में तो अनित्य एवं सियात कौन मोक्ष अनित्य एव स तो जैसे कर्म कार्य होने से स्वर्ग अनित्य है ऐसे मानस कर्म उपासना का फल मोक्ष होने के कारण वह भी स्वर्ग के तरह अनित्य है ऐसा मान्य की आपत्ति आएगी ये दंड है ये दोष है मोक्ष को नित्य मोक्ष को अनित्य मानने की आपत्ति और आगे वाले वाक्य में बताया जा रहा है कि कोई भी मोक्षवादी मोक्ष को अनित्य स्वीकार नहीं करना चाहता सब के सब मोक्ष को नित्य ही मानते हैं किसी के मत में कोई भी मोक्षवादी हो उनके मत में मोक्ष नित्य ही है तो किसी भी मोक्षवादी को मोक्ष को अनित्य मानना अभीष्ट है नहीं और ये आपत्ति आ रही है उसे उपासना का कार्य मानने पर फल मानने पर अनित्य मानने की ये बड़ा दोष है ये आगे लिखते हैं कि तत्र एवं त्रती यथोक्तम फलेशुव्यवस्थ आनी कचिद अतिशयो मोक्ष प्रसजेत त्रव सती का टीकाकार मोक्षे साध्य आनी सती तती कालेगा त्रेन तस्े सति यानी आनी सती कार्थ निकलेगा। तत्र उपासना का फल मानेंगे तो निश्चित है मोक्ष को अनित्य मानना पड़ेगा और मोक्ष यदि अनित्य होगा तत्र का अर्थ है मोक्ष तो मोक्ष अनित्य होने पर क्या होगा तो कहते हैं जो हमने स्वर्गदि रूप सात युक्त सातिश कर्मफल बताया अतिशय युक्त कर्म फल बताया उन्हीं कर्म फल फलों में से कोई कर्मफल विशेष हो जाएगा मोक्ष भी कर्मफल से बहिर्भूत नहीं होगा कर्मफल विलक्षण नहीं होगा कर्मफल अंत ही उसे मानना पड़ेगा और ये था सिद्धांति के अनुमान में हेतु कर्मफल और साध्य था आ, मोक्षो न विधिजन्य हा तो विधि जन्य भाव विधिजन्यवाभाव ये साध्य है तो विधि जन्यत्वा भाव मोक्ष में नहीं माने विधि यानी कार्य उससे जन्यत्वाभाव का अर्थ है उससे असाध्य मोक्ष को मानेंगे तो मोक्ष नित्य होगा और कार्य साध्य मानेंगे तो अनित्य की आपत्ति आएगी तो अनित्य की आपत्ति आएगी तो उसे फिर कर्म अंत कर्म फल अंत पाती ही मानना होगा कर्म फल अंत पाती होगा तो कर्म विशेष ही होगा कर्म फल ही उसे मानना पड़ेगा ये भाषकर भगवान ने कहा तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेश तारतम्य अवस्थितेश अतिशय मोक्ष प्रसजेत नित्य मोक्ष सर्वोक्षावादीभ्युपगम्यते अतो न कर्तव्यशेष ब्रह्मोपदेशो अतः इसका अर्थ भी करते हैं टीकाकार ये अतः वही है अतः इति अत मुक्तर निगा निज्या कर्तव्य भावात निगावात् ये जो अतो है ना आगे है अतः नहीं नहीं ये वाला जो अतः है मोक्षो नित्यो मोक्ष सर्वैर्मोक्ष न कर्तव्य से युक्ता। वाला जो आता है उसका अर्थ कर रहे हैं हाँ। तो उससे पहले भाष्य में जो वाक्य है उसका कोई टीकाकार ने अवतरण या व्याख्यान नहीं किया तो भाष्य में है कि नित्य मोक्ष सर्वोक्षवादी भीते जितने भी मोक्ष का अंगीकार करने वाले हैं उन सब मोक्षवादियों के द्वारा मोक्ष को नित्य ही स्वीकार किया गया है कोई भी अनित्य नहीं मानते मोक्ष को अतो न कर्तव्यशेष न ब्रह्मोपदेशो युक्त यहां जो अतः है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि मुक्तेर मुक्ते नियोगासाध्य नियोजालाभा अतः शब्द का अर्थ निकला मुक्ति नियोग यानी कार्य का फल न होने से कार्य असाध्य होने से नियोज्य कोई नहीं होगा उपनिषदों में नियोज्य का अभाव है नियोज्य तो वहां पर होगा जहां विधि होगी और प्रवृति या निवृत्ति करानी होगी किसी की और वो वहां होती है जहां प्रतिपाद्य उपादेय रूप या हेय रूप होता है उपादेय के ज्ञान से उपादेय में प्रवृत्ति हे के ज्ञान से हे से निवृत्ति होती है तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य तो है हे उपादेय भाव रहित ब्रह्मात्म एकत्व अरे जो ब्रह्मात्म एकत्व है उपनिषद प्रतिपाद्य वह नहीं है हे रूप या उपादेय रूप इसलिए उपनिषदों से जो ज्ञान होगा उपनिषद प्रतिपाद्य विषय का वह उपाधेयत्विन रूपे न या हेयत्विन रूपेन ज्ञान नहीं होगा ब्रह्मात्म एक का अहम के रूप में ज्ञान होगा आत्म रूप से ज्ञान होगा वह आत्मा किसी का है या नहीं किसी का उपादेय नहीं इसलिए मैं के रूप में उपनिषदों से जिसे जाना जा रहा है ब्रह्म को उसका ज्ञान प्रवर्तक यानी वर्तक नहीं होगा उपनिषद जन्य ज्ञान से जिसको उपनिषद के अधिकारी को जब उपनिषद जन्य ज्ञान होगा तो उससे उपनिषद अधिकारी की कहीं प्रवृत्ति या कहीं से निवृत्ति नहीं होगी अपितु वो प्रवृत्ति रुक जाएगी जैसे सत्य प्रवृत्ति हो रही है अज्ञान अवस्था में भेद ज्ञान को क्रिया कारक फल भेद ज्ञान को सत्य समझ करके क्रियाकारक फल भेद ज्ञान सत्य जब तक है तब तक तो वह प्रवर्तक होगा और उस भेद ज्ञान का ही बाधक बन जाता है अद्वैत बोध तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति जो प्रमाण जन्य कहलाती है कर्मकांड से होने वाली जो प्रवृत्ति है जैसी ऐसी प्रवृत्ति निवृत्ति किसी फल विशेष के प्राप्ति के लिए या किसी भावी अनर्थ विशेष की निवृत्ति के लिए नहीं होगी प्रवृत्ति निवृत्ति तो उपनिषद जन्य ज्ञानवान की इसलिए उपनिषदों को कहा जा रहा है कि नियोज्य अलाभात तो। तो मुक्त अधिकारी हाँ, नहीं रहेगा उस समय तो हा हा पहले आया था हाँ तो मुक्तेर नियोग असाध्य तो कार्य जन्य न होने से मो मु, मोक्ष तो नियोज्य लाभात कोई नियोज्य नहीं होगा तो कर्तव्य नियोगा भावात इत्य तो अतः शब्द का अर्थ निकलेगा कर्तव्य नियोगा नियोगावात तो नियोज्य का लाभ क्यों नहीं होगा तो कहते हैं कर्तव्य नियोगावात नियोक शब्द के दो अर्थ होते हैं एक विधि अर्थ भी होता है और एक कार्य अर्थ भी होता है तो यहाँ कर्तव्य नियोगावात का अर्थ है कर्तव्य का विधान करने वाला कोई ना होने से ब्रह्मज्ञानी को उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व बोध होने पर ये करें ब्रह्मज्ञानी ऐसा विधान करने वाला कोई वाक्य न होने से ब्रह्मज्ञानी जो त्रिगुणातीतो ब्रह्म है तीनों गुणों से असंश्लिष्ट ब्रह्म है त्रिगुणातीत का अर्थ गुणत्र से संश्लिष्ट हैं और वह मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले को कहा जाता है निस्त्रुण्य पथि विचरण करने वाला यानि गुणातीत स्वरूप में अवस्थित तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं गीता कहती है गुणों से हो रही है प्रकृत मानी गुण कर्मानी सर्वशा। शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए जो प्रकृति के ही सत्व रज तम गुण हैं वे ही तो समस्त कर्मों के निर्वर्तक हैं शास्त्रीय अशास्त्रीय सभी प्रकार के और उन गुणों के क्या नाम कर्म के निर्वर्तक गुणत्रय से असंश्लिष्ट अपने आप को समझने वाला किसी का कोई हजारों वेद वाक्य भी कहें तब भी प्रयोज्य नहीं होगा नियोज्य नहीं बनेगा ये यहां पर कहा कि कर्तव्य नियोगा भावात्थ इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रदीपात निवृत्ति अज्ञान रूप दृष्ट प्रदीप तमुनिवृत्तिवत ज्ञात निवृत्तिपोक्ष दृष्टलवाच्च कहते हैं कि जैसे प्रदीप का दृष्ट फल है अंधकार की निवृत्ति ऐसे उपनिषद जन्य ज्ञान का भी दृष्ट दृष्टफल है अज्ञान रूपी तम की अंधकार की निवृत्ति ये फल है तो प्रदीप को जलाने के लिए तो प्रदीप जिससे जल सके ऐसे माचिस माचिस को एकत्र करना तिली निकाल करके उसका घर्षण करना आदि क्रिया करनी होगी लेकिन प्रदीप जलने के बाद जैसे प्रकाश हुआ तो अंधकार को निवृत्त करने के लिए उस प्रदीप के प्रकाश को किसी की भी अपेक्षा नहीं है प्रकाश होते ही अंधकार निवृत्त हो रहा प्रकाश का होना और अंधकार की निवृत्ति इन दोनों के बीच में कोई तीस, तीसरा नहीं आता आ, यो, योग पद्य है इनमें साध्य साधन भाव होने पर भी एक साथ होता है ऐसे उपनिषद जन्य ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान होते ही जो क्रियाकारक फल भेद ज्ञान है उसका हेतु हेतुभूत अज्ञान सहित भेद भेदज्ञान रूपी अध्यास तत्त्वमशारी वाक्यों से अहम ब्रह्माष्टमी बोध समकाल में ही निवृत्त होता है यह बोध अहम ब्रह्माष्टमी इत्याक अपने प्रयोजन समूल अध्यास की निवृत्ति के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता और कालकृत व्यवधान भी नहीं है एक क्षण भी नहीं लगाता अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार उदय होते ही ये हैं कि संशय विपर्यादि रही तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होना चाहिए तो वह उदय होने के बाद अपने फल के संपादन में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता और किसी सहायक अंतर की अपेक्षा भी नहीं करता तत्काल हो जाता है। कहते हैं कि अपिच इत्यादि से प्रदीप तमो वत रूप ज्ञात दृष्ट मोक्ष न नियोग साध्यम यानी ये जो अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष है उस मोक्ष में नियोग साध्यत्व साध्यत्व का, कर्म नहीं नियोगे उपासना रूप मानस कर्म का साध्यत्व नहीं है। इसे यहां पर बताया जा रहा है अभी च्रह्मेद ब्रह्म चास्य क्षीयते चास्कर्मा तस्ृष्टे पराबरे आनंद ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कतचन अभय वयजनकसी तदान एवं अहं ब्रह्मास्मी तस्मात्सव अभवत् तत्र को मोह कोक्यत आद्याुत ब्रह्म विद्यान मोक्षम दर्शयो मध्ये कार्यारम वारयंती तो जैसे कर्मकांड से कर्म का ज्ञान होने पर तत्काल कर्म का फल मोक्ष नहीं होता बीच में कर्मकांड से ज्ञात जो कर्म है उसका अनुष्ठान अपेक्षित है और कर्म ज्ञान के बाद भी कर्म अपने फल स्वर्ग आदि को दिलाने के लिए अनुष्ठान की अपेक्षा करता है ऐसे यहां पर कहते हैं कार्यांतरम यानी अनुष्ठान अनुष्ठान आदि की कोई जरूरत नहीं है मोक्ष संपादन के लिए ऐसा ये सब श्रुतियां बता रही हैं। ब्रह्म विद्या अपने उदय के समकाल ही मोक्ष दिलाती है तो ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती इत्यादि श्रुतियों का अर्थ करते हैं टीकाकार तो टीका में देखिए यो ब्रह्म अहम् इति वेद स ब्रह्म व भवती तो जो ए, मुंडक उपनिषद बता रही है कि जो ब्रह्म को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानता है मैं के रूप में इस ज्ञान का फल है कि वह अभी तक ब्रह्म के अज्ञान के कारण अनादि काल से जो नहीं था तद्रूप अनुभव कर रहा था उसका वो विपरीत रूप विषयक भ्रम निवृत्त होता जो है जो वास्तविक है वह स्वरूप अभिव्यक्त होता है तो वास्तविक रूप से ब्रह्म ही है वो ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है ब्रह्म है वो का ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है यानी कि पहले नहीं था और अभी हुआ अविद्या अवस्था में अनभिव्यक्त अवस्था में है ब्रह्म भाव अविद्या की जैसे ही विद्या से निवृत्ति होती है ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति होती है तो यो ब्रह्म अहम इति वेद स ब्रह्म अब आगे कहते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे इसमें जो परावर शब्द है उस परावर शब्द का अर्थ है कार्य कारणात्मक जो अध्यस्त संसार है इसका अधिष्ठान ये परावर शब्द का अर्थ है ये ही बता रहे हैं टीकाकार पहले परावर में पर शब्द का अर्थ बताते हैं परम यानी कारणम और अवरम यानी कार्यम और तदरूपे तद अधिष्ठाने तो इसमें है कर्मधारय समास मान लो परंच परावरम तस्मिन परावरे जैसे कहा जाता है सर्व खलदम ब्रह्म ये सब ब्रह्म ही है ऐसे परावर शब्द बता रहा है कि कार्य जो अवर शब्दित है वो भी ब्रह्म है कारण जो परम शब्दित है वो भी ब्रह्म है यानी कार्य कारण ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है अध्यस्त स्वरूप है और अध्यस्त का पारमार्थिक स्वरूप होता है अधिष्ठान जब अविद्या अवस्था में अध्यस्त कार्य कारणात्मक जगत ही दिख रहा है वो तो ब्रह्म ही दिख रहा है विवर्त रूप ब्रह्म का दिख रहा है वो और जब तत्वमशादी वाक्यों से ब्रह्म ज्ञान होता है तो परावर शब्द से लेना है पर शब्दित कारण तथा तो अपर शब्दित कारण का पारमार्थिक रूप वो पारमार्थिक रूप है अध्यस्त का वास्तविक रूप होता है अधिष्ठान रस्सी में अध्यस्त सर्प का वास्तविक रूप है रस्सी का में अध्यस्त रजत का वास्तविक रूप है रजत सुक, का ऐसे कार्य कारणात्मक प्रपंच ब्रह्म में अध्यस्थ है तो उसका अधिष्ठान है पारमार्थिक रूप वो है ब्रह्म इसलिए परावर शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म कार्य कारण का अधिष्ठान और उसे दृष्टे सति, तो दृष्टे यानी अहम् ब्रह्मास्मि ऐसे अनुभूते सति ऐसा अनुभव होने पर अधिष्ठान का अनुभव होने पर क्या होता है क्षीयंते अस्य कर्माणि तो अस्य ज्ञानी न अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव हो गया जिसे उसे अस्य शब्द से लेना है तो कर्माणि क्षीयंते तो जो कर्म है प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त संचित कर्म उनका क्षय हो जाता है और क्रियमान कर्म का अलेप होता है ये संचित कर्मों का नाश और क्रियमान कर्मों का अलेप इसे ही माना गया जीवन मुक्ति ये संचित कर्म अपूर्व रूप से संस्... रहते हैं बुद्धि में इनका संस्कारात्मक रूप अपूर्वात्मक रूप बुद्धि से है बुद्धि से जुड़ा हुआ है और उस अपूर्व की अधिष्ठानुभूता धर्माधर्मात्मक जो अपूर्व है अदृष्ट है संचित है, उसका आश्रयभूता बुद्धि के साथ तादात्म्य अपने ब्रह्मस्वरूप के अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव करता है बुद्धि रूप ही अपने आप को समझता है जो विज्ञानमय कोश है, उस विज्ञानमय कोश में तादात्म्य अभिमान करके अपने आप को विज्ञान में कोशात्मक समझेगा तो विज्ञान में कोश में रहने वाला जो अपूर्वात्मक संचित है उस संचित से युक्त समझेगा बुद्धि में तो ही है और बुद्धि रूप ही अपने आप को जो समझ रहा है वो समझता है मैं इन सारे धर्माधर्मों से युक्त हूं मेरे पूर्व जन्मों के इतने सारे धर्माधर्मात्मक संचित कर्म है ये अनुभव करेगा लेकिन ज्ञान होते ही बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान रूप जो अध्यास हैं अहम अध्यास वह समूल निवृत्त होगा तो बुद्धि को मैं नहीं समझेगा तो फिर बुद्धि के धर्मों का भी आरोप नहीं होगा धर्म अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है न तो संचित कर्म तो बुद्धि के धर्म है और उनको अज्ञान वशात बुद्धि के साथ अध्यास करके अपने में आरोपित कर रहा था वह आरोप समाप्त हो गया परावर के साक्षात्कार से तो तस्मिन दृष्टि परावरे अने कार्य कारणात्मक जगत के अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान रूप आध्यास के निवृत्त होने से बुद्धिस्थ संचित कर्म का लेप अब इसके साथ नहीं रहा कोई संसर्ग नहीं रहा तो माना गया वह कर्म का क्षय हो गया समाप्त हो गए कर्म और ज्ञानोत्तर काल में होने वाले कर्म हैं वो जिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से होने हैं उनके साथ सत्य तादात में अभिमान करके उनको अपना स्वरूप समझ करके यदि करेगा और वो भी फलस्पृह से युक्त होकर के तो क्रियामान कर्मों का भी लेप होगा लेकिन परावर का अहम ब्रह्मास्त में ऐसा बोध होते ही बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान रूप अहम अध्यास हमेशा के लिए बाधित हो गया और वो ज्ञान वीर्य प्रदान करके अविनाशी वीर्य प्रदान करके समाप्त हो जाएगा अनुवृत्ति चली जाएगी तो फिर फिर से कभी भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में वास्तविक अहम अभिमान नहीं होगा तो लेप नहीं होगा फिर क्रियमान कर्मों का इसे कहा जाता है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान का फल वह तत्ण होता है क्षीयते चाष्य कर्माणी इससे बताया गया वो ज्ञान उदय के समय ही समूल संचित कर्मों का क्षय और क्रियमान कर्मों का अलेप रूप जीवन मुक्ति दृष्टफल है और अदृष्ट फल है विधेयक वो प्रारब्ध कर्म भी शेष हैं तो वह जब तक है तब तक कार्यक्रम संघात रहेगा तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्ष अथ संपस्य के अनुसार प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर पातो समल में ही फल ज्ञान का कैवल्य प्राप्त होगा तो तस्मिन् दृष्टे परावरे इसमें तो परम कर्मावरेपरमे कारणम अवरम यने कार्यम तद्रूपे अधिष्ठ तस्मिन् दृष्टे सति अस्य असर फलानि कर्मा नश्य का अर्थ कर दिया और आनंदम ब्रह्मो विद्वान नीमेती कुत श्रुति का अर्थ करते हैं कि ब्रह्मण स्वरूप आनंदम विद्वान भवति ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंद का मैं के रूप में अनुभव करने वाला भयरहित हो जाता है क्यों तो कहते हैं द्वितीय भावात भय तो होता है दूसरे से द्वितीय द्वय और यहां अब सर्व खल ब्रह्म हो गया अज्ञान के कारण भाषने वाला जिस अज्ञान के कारण भाषित होता था द्वैत वह अज्ञान ही निवृत्त तो हुआ तो द्वितीय के न होने से भय के निमित्त के न होने से निर्भय हो जाता है और राजा जनक को संबोधित करके याज्ञवल के जी ने कहा कि हे जनक अभयम वे प्राप्त सी एक श्रुति है न अभयम वे जनक प्राप्त सी बृहारण्य की उसका अर्थ करते हैं अभयम ब्रह्म प्राप्त हे जनक तुम भय भयशून्य जो ब्रह्म है उसे प्राप्त हो गए ब्रह्म भाव को किस कैसे तो कहते अज्ञान हनाथ तीवाख्यम ब्रह्म अज्ञान हानात अच्छा ये, ये आगे के साथ है इतना ही अभयम ब्रह्म प्राप्तोसी अभय वय जनक प्राप्तोशी का कर दिया अभयम ब्रह्म प्राप्त आगे तद तो आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मृति तस्मात् तत् सर्व अभवत इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार उसमें ये कहते हैं कि तस्मात् का अर्थ कर दिया श्रुति तस्मात् आज्ञान अज्ञान तो नहीं इसी के साथ है तो यहाँ है ना अज्ञान हनाथ तो, तत् जीवाख्यम ब्रह्म गुरुपदेश या वो कौमा थोड़ा इधर कर कौमा किधर है उस दूसरे पुस्तक में हाँ तत् जीवा और ये जो है हाँ तत् अर्थ कर तथ जीवाख्यम ब्रह्म गुरुपदेशात आत्मान एव ब्रह्मास्मि तस्मात् ये अभय ब्रह्म प्राप्ति में हेतु बताया गया ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हुई तो अज्ञान का अज्ञान के निवृत्ति होने से ये कौमा अज्ञान हनाथ के पास होना चाहिए अज्ञान हनाथ के पास में कौमा होना चाहिए हाँ या पूर्ण विराम होना चाहिए और ये जो हैं तस् एव अवेत इत्यादि कार्थ करते हैं करते हैं जीवाख्य ब्रह्म जीव जीवभावापन्न जो ब्रह्म है वह गुरूपदेशात आत्मानम ब्रह्मा अस्मी अवेद तो जीवाख्य ब्रह्म ने जब गुरूपदेश से अपने आप को ब्रह्मरूप समझा जीव ने तो आवेद या ने तो उस वेदन का फल क्या हुआ तो कहते तस्मात् वेदनात् तत् ब्रह्म पूर्णम अभवत तो उसका परिच्छिन्न जो जीव भाव था वह निवृत्त हो गया अज्ञानवशात प्राप्त था वह निवृत्त हो गया तो परिच्छेद भ्रांति हनात एक अच्छा ये आगे है त्र को कशो एकत्वम कशोक्यत इसका अर्थ कर रहे हैं कि परिच्छेद भ्रांति हानात एकत्वम अहम ब्रह्म इति अनुभवतः तत्र अनुभव काले शोक मोह अहम तो ब्रह्म ऐसा अनुभव करने वाले को तत, श्रुतिस्त तत्र शब्द का अर्थ करते हैं कि अनुभव समकाल में क्या हो जाता है कि शोक मोह निवृत्त हो जाता है कह शब्द पार्थ में है तो शोक मोह नस्त यानी मोह क शोक इसमें कह शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ हुआ कि शोक मोह अनुभव करने वाले के अनुभव काल में ही निवृत्त हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियां हैं और इन श्रुतियों का तात्पर्य अर्थ बताते हैं करते तासाम कृत्यतात्पर्य आह इन श्रुतियों के ता, का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म विद्या मोक्ष मध्ये मध्य वारयन्ति ये ब्रह्मवेद ब्रह्म वोति से लेकर के तत्र को मोहक शोक यहाँ तक की श्रुतियों का तात्पर्य निकला कि ब्रह्म ज्ञान समकाल में ही मोक्ष को बताने वाली यानी मोक्ष है अविद्यानिवृत्ति ब्रह्मज्ञान समकाल में ही अविद्यानिवृत्ति रूप मोक्ष को बताने वाली यह श्रुतियां ब्रह्म ज्ञान और अविद्यानिवृत्ति रूप मोक्ष इनके बीच में कार्यांतर वो कार्यांतर है उपासना को अभिष्ट उसका वृत्तिकारे कह रही है कि ब्रह्म ज्ञान होते ही अविद्यावृत्ति रूप मोक्ष संपन्न हो जाता है तो बीच में ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उपनिषदों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ती उपनिषदों से उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ का उत्तम अधिकारी को साक्षात्कार होता है परमात्मक अनुभव होता है और अनुभव होते ही अविद्यावृत्त होती है एक क्षण का भी व्यवधान नहीं होता विलंब नहीं होता टीका में एक वाक्य है विद्या तत्फलोर मध्य इत्यर्थ ये हाँ वही टीका में वही है ये जो मध्य का अर्थ कर रहे हैं किसके मध्य में मध्य कार्यांतरम वारयंती तो किसके मध्य में? तो में तो कहते विद्या और उसका जो फल है विद्या यानी अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कारात्मिका वृत्ति और उसका फल अविद्या की निवृत्ति इन दोनों के बीच में कोई आ, कार्यांतर है नहीं ऐसा बता रही है ब्रह्म वेद ब्रह्म इत्यादि श्रुतिया इत्यादि का अवतरण आ रहा है अच्छा एक वाक्य और है इसका भाव बताते हैं विधि फलत्वे मोक्षल स्वर्गा वत तथाच स इति भाव तात्पर्य अर्थ ये निकला कि मोक्ष विधि फलत्वे वृत्तिकार के अनुसार विधि कार्य उपासना और उसका फल यदि मोक्ष को मानेंगे उपासना फल मानेंगे तो स्वर्ग आदि के तरह कालांतर भावी मोक्ष होगा स्वर्ग जैसे यज्ञ करते ही पूर्णाहुति के साथ साथ प्राप्त नहीं होता यजमान का शरीर छूटने के बाद स्वर्ग मिलता है ऐसे उपासना रूप कर्म का फल यदि मोक्ष होगा तो जीवित अवस्था में ही मोक्ष न हो करके प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शरीर छूटने की तो स्वर्ग स्वर्गावत कालांतर भावित्व स्यात तथा च्रुतिबाद तो इन श्रुतियों का बाद होगा फिर पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मुदच्यते